स्वाभाविक प्रवृत्ति से उठने का उपाय शास्त्री प्रवृत्ति कुछ लोग कहते हैं कि प्रारब्ध के अनुसार सब होता है और भगवान ने गीता में क्या कहा प्रकृतिम ज्ञां भूतानि निग्रह किम करिष्यति गीता भगवान ने कहा ज्ञानवानपी बड़ा बुद्धिमान भी प्रकृति पूर्वजन्म के धर्माधर्म संस्कार के अनुसार चेष्टा कर रहा है भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा कोई मानने को तैयार नहीं प्रकृति जिधर घुमाती है उधर घूमता है यह क्या कर सकता है लेकिन इस बात को यदि मान लिया जाए तो कोई पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता है आप निकल गए हाथ से आप कहते हैं कि मैं क्या करूं दुर्योधन की तरह आप निकल गए जाना मैं धर्मम नच में प्रवृत्ति ही धर्मम नच निवृत्ति ही केना पी देव हृदय स्थिते न यथा तथा करोमी महाभारत दुर्योधन ने कहा मैं धर्म को जानता हूँ पर धर्म में मेरी प्रवृत्ति ही नहीं है मैं अधर्म को जानता हूँ पर अधर्म से मेरी निवृत्ति ही नहीं है कहा मैं क्या कर सकता हूँ कोई देवता हृदय में बैठा हुआ है वह जिधर ले जाता है उधर जाता हूँ ऐसे निकलने से काम नहीं चलेगा तो भगवान ने कहा देवता नहीं बैठा है काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव गीता इस जगत की कामना तुम्हारे अंदर बैठी है तुमको घुमा रही है भगवान नहीं घुमा रहा है बहुत लोग कहते हैं कि आप कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो भगवान की इच्छा के बिना मेरा जीवन कैसे हिलेगा बात यह ठीक है पर बात वह भी ठीक है कैसे ठीक है एक चिंतामढ़ी हमने आपको दे दिया कहा जो संकल्प करो वह प्राप्त होगा आपने संकल्प किया मकान बन जाए मकान बन गया दूसरी ने संकल्प किया मेरा मकान गिर जाए पड़ोसी के मकान के ऊपर मकान गिर गया ये गिरना और बनना तो चिंतामढ़ी ने किया पर इसमें चिंतामढ़ी का दोष नहीं है संकल्प का दोष है भगवान ही सब करता है इसमें कोई संशय नहीं पर भगवान अपनी तरफ से नहीं करता है आप जैसे संकल्प करते हैं वैसा करता है आप अपने संकल्प को सुधारो संकल्प को सुधारने के लिए सत्संग है मनुष्य में शब्द के संस्कार पड़ते हैं मनुष्य में यही एक पुरुषार्थ की गुंजाइश है यदि शब्द के संस्कार नहीं पड़ते तो मनुष्य शरीर में पुरसार्थ नहीं बन सकता था एक बालक मिठाई खाता है मिठाई का शरीर में परिणाम होता है पर मिठाई में रस है वह इच्छा उत्पन्न करता है फिर वह वासना बन जाती है मिठाई खाए बिना रह नहीं सकते पर बालक को ऐसी जगह आप बैठा दीजिए कि जहाँ मिठाई के दोष का गहन विवेचन हो रहा है शब्द के संस्कार से उसकी वासना को धक्का लगेगा उसकी वासना टूट जाएगी मिठाई की प्रवृत्ति छूट जाएगी मनुष्य शरीर में यदि पुरुषार्थ हो सकता है आप कहेंगे हम तो बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं बहुत दिन से सुन रहे हैं जीवन क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है जरूर आगे बढ़ रहा है आपको बढ़ने का अनुभव नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है एक व्यक्ति को बड़ी भारी खांसी थी वह वै वै वैद्य के पास गया वैद्य ने दवा दे दी कहा बेटा मीठा नहीं खाना पथ्य का पालन करना और दवा खाना उसने दवा तो खाया पर मीठा नहीं छोड़ा एक महीने हो गया खांसी नहीं गई फिर वैद्य के पास गया कहा महाराज खांसी बढ़ गई वैद्य ने कहा दवा खाया कहा दवा तो खाया पर वैद्य ने समझ लिया पथ्य का पालन इसने नहीं किया वैद्य बड़े बुद्धिमान थे उन्होंने कहा बेटा दवा तो मैं फिर दे रहा हूँ इस बार की दवा बहुत विलक्षण है पथ्य पालन करोगे और दवा खाओगे तो खांसी चली जाएगी इससे एक लाभ होगा यदि पथ्य का पालन नहीं करोगे और दवा खाओगे तो तीन लाभ होंगे एक लाभ होगा तुमको कुत्ता कभी नहीं काटेगा दूसरा लाभ होगा तुम्हारे घर में चोरी कभी नहीं होगी तीसरा लाभ होगा तुम बुढ़े कभी नहीं होगे मरीज ने कहा यह बात तो बहुत अच्छी है वैद्य ने कहा कुछ समझ है समझा अरे पथ्य का पालन करोगे और दवा खाओगे तो खांसी चली जाएगी एक लाभ और पत्थ पालन नहीं करोगे तो खांसी नहीं जाएगी रात भर खांसते रहोगे तो तुम्हारे घर में चोर कैसे घुसेगा चोर जानेगा यह जग रहा है चोर तो अंधेरे में घुसता है और शरीर कमज़ोर हो जाएगा डंडा के बिना चल नहीं सकोगे तो कुत्ता डरेगा काट, काटेगा नहीं जवानी में ही मर जाओगे तो बुढ़ापा आएगा नहीं अब बताओ तुम तीन लाभ लेना चाहते हो कि एक लाभ लेना चाहते हो बहुत लोग प्रतिज्ञा करते हैं मैं एक महीना इस व्रत का पालन करूंगा सवेरे प्रतिज्ञा करते हैं और शाम को प्रतिज्ञा टूट जाती है प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं एक माला जब करूँगा रोज एक दो दिन चार दिन दस दिन चलता है और फिर टूट जाता है क्यों टूट जाते हैं आप प्रतिज्ञा करते हैं यह ब्यसन मैं छोड़ दूँगा तंबाकू नहीं खाऊंगा पान नहीं खाऊंगा शराब नहीं पीऊँगा ब्यसन मैंने छोड़ दिया पर एक महीने के अंदर पता नहीं कैसे फिर व्यसन से ने पकड़ लिया आपको हम प्रतिज्ञा करते हैं पर व्यसनी का संग नहीं छोड़ते हैं प्रतिज्ञा तो कर लेते हैं और रहते हैं व्यसनी के संग में और उसी में रस लेते हैं एक न एक दिन वह व्यसनी का संग आपको फिर प्रवित कर देगा आपकी प्रतिज्ञा नहीं रहेगी गड़बड़ा जाएगी प्रतिज्ञा के साथ आपको यह उपाय सोचना चाहिए कि व्यसनी का संग छूटे थोड़े दिन के लिए ही भले छूटे बस छूटे जब निर्व्यसनी के साथ ज्यादा बैठेंगे व्यसनी के पास नहीं बैठेंगे आप ऐसा करना शुरू करें तो आपकी प्रतिज्ञा पक्की हो जाएगी जब पक्की हो जाएगी तब व्यसनी कुछ नहीं कर सकता तथ्य के साथ इसको जब तक हम नहीं करते हैं तब तक काम नहीं चलता है इसमें थोड़ी सी बात और बतानी है तभी प्रसंग आगे बढ़ सकेगा दुर्लभम त्रय तद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुक्ष महापुरुष संशय विवेक चुड़ामी तीन ही दुर्लभ है इस जगत में बाकी सब तो प्रारब्धानुसार सुलभ होगा पर दिन तीन दुर्लभ है और भगवान के अनुग्रह से ही प्राप्त होते हैं वह क्या है मनुष्य शरीर में मनुष्यत्व तो प्राप्त हो जाए प्रथम यह दुर्लभ है दूसरा जगत में व्यवहार करते करते आप में जगत से छूटने की इच्छा हो जाए मुख्युत्व तो हो जाए यह दुर्लभतर है और उसके पश्चात किसी महापुरुष का आश्रय मिल जाए आपको यह दुर्लभतम है आप कहेंगे महापुरुष का आश्रय मिल जाने से ही सब कुछ हो जाएगा मनुष्यत्व को पहली सीढ़ी कहा मुख्यत्व को दूसरी सीढ़ी कहा आप अनुभव में बैठाइए जब तक जगत की वासना शेष है जब तक आप जगत चाहते हैं जब तक जगत की समस्याओं से ग्रस्त हैं तब तक महापुरुषों के पास जाकर आप वही मांगेंगे कि जो आपकी समस्या होगी महापुरुष की प्राप्ति होने पर महापुरुष की सन्निधि प्राप्त होने पर उनके साथ रहने पर भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता यदि आप में मुमुक्षुत्व नहीं है क्योंकि आप चाहते दूसरा हैं एक बहुत गंभीर बात है महापुरुष के पास कोई व्यक्ति रहता है वह महापुरुष के ज्ञान का अधिकारी नहीं बन पाता है बल्कि उनके पास रह करके विभिन्न प्रकार के रसों का सेवन करता है विभिन्न प्रकार का रस प्राप्त करता है उसको भी थोड़ा यश मिलता है लोगों के साथ संबंध होने से बहुत कुछ मिलता है मुमुक्षा हुए बिना महापुरुष के पास जो ज्ञान है वह ज्ञान प्राप्त नहीं होता उस ज्ञान को चाहता भी नहीं वह क्योंकि उसकी समस्या दूसरी है यदि घर की समस्या से ग्रस्त है तो महापुरुष के पास जाएगा तो यही चाहेगा कि आशीर्वाद दे दे हमारे घर की कमी दूर हो जाए तब उनके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान का महत्व तो कैसे समझेगा वह इसलिए व्यक्ति बाज़ार में जाता है बाजार में सब चीज़ें रहती है पर अपने अपने काम की चीज वह लेता है महापुरुष के पास तो सब है अभ्युदय भी है निश्च्रिय भी है पर आप जो चीज़ चाहोगे वही चीज़ आपको मिलेगी कल्प वृक्ष की सामर्थ्य सब कुछ देने में है इसमें संशय नहीं पर पर वृक्ष के नीचे बैठकर के आप मिठाई खाना चाहते हैं तब मिठाई ही मिलेगी दूसरी चीज कैसे मिलेगी यही एक बात है इसके लिए भास्कर भगवान ने कहा कि प्रथम दुर्लभ है मनुष्यत्व मनुष्य शरीर में मनुष्यत्व तो आ जाए मनुष्यत्व तो क्या है जब हमारी प्रवृत्ति धर्म से ओतपोत होगी तब हमारे अंदर मनुष्यत्व तो आएगा और केवल मन से हमारी प्रवृत्ति चलेगी तब मनुष्यत्व ही नहीं आएगा मनुष्य शरीर में पशुत्व बढ़ेगा मन एक तरफ है धर्म एक तरफ है श्रेय एक तरफ है प्रेय एक तरफ है आप प्रेय प्राप्त करना चाहते हैं कि श्रेय ग्रहण करना चाहते हैं यह आपके ऊपर है इसलिए शास्त्र का वेद का बहुत बड़ा भाग इसी में केंद्रित रहा कि किसी भी प्रकार इसको शास्त्रीय कर्म में ले आना भगवान ने जब गीता में कहा कि सदृशम चेष्टते स्व प्रकृतिर्ज्ञानवान भी प्रकृतिम यान्ति भूताने निग्रह किम करिष्यति गीता तब भगवान कहते हैं बहुत विचारशील व्यक्ति भी है पर अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है प्रकृति का अर्थ भाष्यकार भगवान ने कहा कि पूर्वकृत धर्मा धर्म धर्मा धर्माधर्मज संस्कार पहले जन्म का जो धर्मा धर्मज संस्कार है उसी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति चेष्टा करता है तब भगवान कहते हैं कि मेरा उपदेश क्या करेगा वह तो प्रकृति से चेष्टा कर रहा है भास्कर भगवान ने प्रश्न उठाया कि यदि सभी प्रकृति से कर रहे हैं कि सारा शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा तब भगवान ने स्वयं समाधान किया कि प्रकृति हमेशा राग या द्वेष उत्पन्न करके व्यक्ति को प्रवृत्त करती है प्रकृति आपकी क्या करेगी कि जो पूर्वकृत धर्मज संस्कार है उसमें राग उत्पन्न हो जाएगा अधर्मज संस्कार है उसके प्रति द्वेष हो जाएगा और इस प्रकार आपकी प्रवृत्ति होगी चाहे धर्म में प्रवृत्ति हो चाहे अधर्म में प्रवृत्ति हो प्रकृति चोरी करने की है तो चोरी में प्रवृत्ति हो जाएगी यदि प्रकृति धार्मिक है तब धर्म में प्रवृत्ति हो जाएगी भाष्यकार भगवान ने कहा कि प्रकृति राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्त कराती है और शास्त्र राग द्वेष इन दोनों का बाधक बनता है शास्त्र प्रवृत्ति आप में कब आएगी जब कर्तव्य प्रवृत्ति आपके अंदर प्रधान हो जाएगी जब आपके अंदर कर्तव्य प्रवृत्ति प्रधान हो जाएगी तब राग रागवेश पूर्वक प्रवृत्ति आपकी होगी नहीं अब कैसे प्रवृत्त होंगे हमारा कर्तव्य है माता के प्रति यह कर्तव्य है इसलिए माता की बात हम मानेंगे पिता के प्रति कर्तव्य है इसलिए पिता की बात मानते हैं शास्त्र हमारा हितैषी है उसकी बात मानना हमारा कर्तव्य है इसलिए मानते हैं कर्तव्य प्रधान जीवन जब हो जाएगा तो मन प्रधान नहीं रहेगा एक डॉक्टर का जीवन यदि कर्तव्य प्रधान हो जाए तब किसी के पास पैसा नहीं है तो भी उसको लौटाएगा नहीं पैसा तो वह लेता ही है पर कहीं ऐसी परिस्थिति आ गई कि व्यक्ति मर रहा है और उसके पास पैसा नहीं है तब उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि वह डॉक्टर है कर्तव्य प्रधान हमारा जीवन जब हो जाता है तब राग द्वेश बाधित हो जाते हैं इसलिए भगवान ने कहा कि इंद्रियेन्द्र से राग द्वेशो व्यवस्थितो तयोर्न वसमागछेद तौ तो परिपंथिनो साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि इंद्रिय और विषय के बीच में कहीं राग है कहीं द्वेश है उसके वश में होकर प्रवित्त न हो प्रवित्त कैसे हो शास्त्र से प्रवित्त हो तब निर्धारण यही हुआ कि जो धर्म प्रवृत्ति है जो शास्त्र प्रवृत्ति है यह हमको ऊंचा उठाती है यही वस्तुता मनुष्य शरीर में मनुष्यत्व है और चाहे कोई धर्म निरपेक्ष कह दे चाहे कुछ भी कह दे सैनिक एक जो सीमा पर खड़ा है वह यदि अपने धर्म का पालन नहीं करे तब देश की रक्षा नहीं होगी विद्यार्थी स्कूल में जाता है पर अपने पढ़ना रूपी कर्तव्य का पालन न करे तब वह नहीं पढ़ पाएगा एक कोई कारखाने में काम करता है अपने कर्तव्य का पालन करके ड्यूटी न बजाए वहाँ पर सोया रहे तो कारखाना नहीं चलेगा अरे धर्म के बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता धर्म निरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि धर्म एक कर्तव्य है और कर्तव्य निरपेक्ष यदि व्यक्ति हो जाए तो एकदम मशीन हो जाए वह तो कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकता है इसलिए धर्म निरपेक्ष जीवन किसी का हो ही नहीं सकता धर्म का अर्थ आप दूसरा कर दें तो अलग विषय है पर धर्म का जो वैदिक वांगमय में, में अर्थ है उससे निरपेक्ष व्यक्ति नहीं बन सकता समाज नहीं बन सकता राष्ट्र नहीं बन सकता इसलिए भाष्यकार भगवान ने कहा कि यह दुर्लभतर है मनुष्यत्व होना